श्री राम कृष्ण इला पिंगला और सुषुमना सुषुमना के भीतर सब पद्म है। सभी चिन्ह जैसे मोम का पेड़ डाल पत्ते फल सब मोम के मूलाधार पद्म में कुंडलिनी शक्ति है वह पद्म चतुर्दल है जो आद्या शक्ति है वही कुंडलिनी के रूप में सबकी देह में विराजमान है जैसे सोता हुआ सांप कुंडलाकार पड़ा रहता है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 गाना गाकर ही राम प्रसाद सिद्ध हुए थे व्याकुल होकर गाना गाने पर ईश्वर दर्शन होते हैं मड़ी जी हाँ यह सब एक बार करने से ही मन का खेद मिट जाता है श्री रामकृष्ण कृष्ण आहा खेद मिट जाता है सत्य है योग के संबंध की दो चार बातें तुम्हें बतला देनी चाहिए गुरु ही सब करते हैं नरेंद्र स्वतः सिद्ध बात यह है कि अंडे के भीतर बच्चा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 अमुक स्थान पर सोने का घड़ा घड़ा हुआ है यह सुनते ही मनुष्य दौड़ पड़ता है और खोदने लग जाता है खोदते खोदते सिर से पसीना निकल जाता है बहुत देर तक खोदने के बाद कहीं कुदार में ठनकार आती है तब कुदार फेंककर वह देखने लगता है कि घड़ा निकला या नहीं घड़ा अगर दिख पड़ा तब तो उसके आनंद का पारावार नहीं रह जाता वह नाचने लगता है घड़ा बाहर लाकर उसमें से मुहरे निकालकर वह गिनता है तब कितना आनंद होता है दर्शन स्पर्श और संभोग क्यों मड़ी जी हाँ श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप हो रहे फिर कहने लगे जो मेरे अपने आदमी हैं उन्हें डांटने पर भी वे आएंगे आहा नरेंद्र का कैसा स्वभाव है मां काली को पहले उसके जी में जो आता था वही कहता था मैंने चिढ़ एक दिन कहा था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 और दूध यही खाओगे क्यों